अमृत दृष्टि परम गुरु ओशों के अमृत प्रवचनों का अनूठा संकलन प्रवचन नंबर एक शोक और मोह कैसा ओर्वाणी भूता जानत तत्को मोह कह शो कह एक मनुप्यत हो जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्र तो देखने वाले को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है तीन चार बातें सूत्र में समझ लेनी चाहिए एक तो उपनिषद किसे विद्वान कहते हैं? विद्वान उसी अमूल शब्द से निर्मित होता जिससे वेद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 कि स्वयं को जानने से वो बहुत बड़ा रसायन रसायनविद हो जाए कि स्वयं को जानने से वो कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो जाए नहीं यह अर्थ नहीं है स्वयं को जानने से वो सर्व को जान लेता है उसका अर्थ यही है सिर्फ जैसे ही वो स्वयं को जानता है सबके भीतर जो छिपा है जो गहनतम गूढ़तम वो जो पवित्रतम जो गुहतम दि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 उसी तरह भय से भयभीत होता है उसी तरह क्रोध से भरता है उसी तरह ईर्षा से जलता है उसी तरह मोह उसी तरह शोक सब वही और मजा यह है कि भय के संबंध में वो बहुत जानता है ईर्षा के संबंध में बहुत जानता है जितना शायद मनुष्य जाति में किसी दूसरे आदमी ने नहीं जाना वो काम वासना के संबंध में बहुत जानता है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 तैरने के संबंध में जानने वाले का सारा ज्ञान जरा भी काम नहीं आएगा वक्त तो वह अज्ञानी तैर के निकल जाएगा जो तैरने के संबंध में कुछ नहीं जानता लेकिन तैरना जानता इसलिए उपनिषद कर बहुत ठीक सूत्र पीछे लक्षण के गिना देता है वह कहता है विद्वान जन जो सर्वभूतों में स्वयं को और स्वयं में सर्वभूतों को जान देते वे शोक और मोह इन दो से मुक्त हो जाता इन दो को क्यों एक साथ गिनाने की बात आ गई ये एक ही एक ही मनोदशा के अनिवार्य अंग इन दो में से एक कभी नहीं होता एक अकेला कभी नहीं होता इसलिए इसे ठीक से समझ लें जिस चित्त में मोह है उसी चित्त में सुख हो सकता है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 समस्त प्राणियों में समस्त जीवन में समस्त भूतों में प्राणी भी नहीं कहा है, कहा है सर्व भूत में भूत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंट वो सब जो है रेप का टुकड़ा है कण वो भी भूत जो भी है उस सब में अपने को जो देख लेता फिर तो उसका मोह गिर जाता फिर मोह नहीं बसता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 लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मैं भी हूं वहां रविंद्रनाथ ने एक छोटी सी घटना लिखी रविनाथ ने लिखी गीतांजलि तो प्रभु के गीत गाए नोबल प्राइज भी मिली सारी दुनिया में चर्चा हो गई लेकिन रविनाथ के घर के पास पड़ोस में एक बूढ़ा रहता था वो रविनाथ को बहुत सताने लगा वो जहां भी रविन्द्रनाथ को मिल जाता तो उनको जोर से पकड़कर कहता कि सच सच बताओ ईश्वर को जाना है गीतांजलिख नोबल प्राइज भी मिली आदमी है हट मालूम पड़ता है और ईमानदार आदमी थे रविन्द्रनाथ तो झूठ तो बोल भी नहीं सकते थे वो ऐसे जोर से आंख गड़ा के आंख में डाल के पूछता था ईश्वर को जाना कि हाथ पर कब जाते उनके कहा नोबल प्राइज विनर कभी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 ईश्वर को जाना है तो मेरे प्राण कब जाए ईश्वर का मुझे कुछ पता और वो खिलखिला के हाथ और उसकी खिलखिलाट मेरी नींद को खराब कर दी और उसकी हसी मेरा पीछा करने लगी हामटिंग पैदा हो गई वो मुझे डर लगने लगा भय लगने लगा मैंने कहा गीतांजलि लिख के एक मुसीबत कर ये नोबेल प्राइज क्या मेरी इस बूढ़े को क्या हो गया उसने कभी नहीं पूछा था कभी ध्यान नहीं दिया था इस आदमी की तरफ लेकिन उस आदमी के इतना नाम हुआ तो उसने पूछना शुरू कर दिया रविन्द्रनाथ ने कहा कि मैं ईश्वर को खोजने के लिए इतना लालायत कभी ना था जितना उस बूढ़े से बचने के लिए लालायत हो गया किसी तरह ईश्वर मुझे पता चल जाए और किसी तरह इस बूढ़े को मैं आस्पस्त भाव से कह सकूं कि हां मैंने जाना है निश्चित ही बूढ़ा कुछ जानता रहा होगा नहीं तो इतनी आंखी पैदा नहीं करता उसकी आंखों में कुछ बात नहीं होती रविनाथ आंख उठा के कह ना सके उसके सामने कि गीतांजलि का एक पद दोहरा देते दो गीतांजलि तो ईश्वर गीत तो के ही गीत है एक गीत दोहरा देते मुंह दोहरा सके वर्ष बीते है और वो बुरा पीछा करता ही रहा रविनाथ ने कहा है कि जिस दिन उस बूढ़े को मैं कह पाया उस दिन मेरे मन से ऐसा बोझ हट गया किस दिन कह पाया एक दिन वर्षा के दिन नई नई-नई वर्षा आई अताढ़ का महीना पहले मेघ वर्षे डबरे काला पोखरों पर नया पानी भर गया है सड़क के किनारे जगे-जगे गड्ढे भर गए हैं मेंढक बोलने लगे रमीनाथ सुबह ही उठे हैं मेंढक की पुकार वर्षा की आवाज मिट्टी की गंध प्राण उनके खिंचे बाहर को देखा कि वो बूढ़ा तो नहीं अब वो शायद उठा होगा दरवाजे पर नहीं था वो भागे वहां से चल पड़े समुद्र की तरफ सूरज निकला समुद्र के तट पर खड़े थे सूरज निकला समुद्र में सूरज की छाया बनी प्रतिबिंब बना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 आनंदित हो पास पड़ोस में खबर करने लगा कि उसने जान लिया लेकिन घर के लोग डर गए क्योंकि रविन्द्रनाथ एक अजीब काम करने लगे खंबा मिले तो खंबे से गले लगे रास्ते से गाय निकल रही तो गाय से गले ले, दरख्त खड़ा है तो दरख्त से आलिंगन कर रहे घर के लोग समझे कि पागल हो गए तो कोई बूढ़ा वो कहने लगा कि घबराओ मत अब यह पागल अब तक था अब यह ठीक हुआ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 वो उस खालीपन में भी नाच रहा है उस खालीपन में भी प्रफुल्लित है आज इतना ही